महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व ठपाशतमोध्याय राजा सुहोत्र की दानशीलता नारद्वाच सुहोत्र नाम राजमृत संजय शुश्रुम एकमसख्यम तप तपम पर नारद जी कहते हैं संजय राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे देवता भी उनकी आग उठाकर नहीं देख सकते थे यह प्राप्य राज्यम धर्मेण ब्रह्म पुरोहिता अप्रक्षात्मन श्रेय पृष्ठ तेजा मत स्थित उन्होंने धर्म के अनुसार राज्य पाकर ऋत्विजों ब्राह्मणों तथा पुरोहितों से अपने कल्याण का उपाय पूछा और पूछकर वे उनकी सम्मति के अनुसार चलते रहे पालन प्रजा पालन धर्म, और धर्म दान मृज्ञा सज्जय एतोत्रो विज्ञा धर्मे दय छदनागम प्रजापालन धर्म दान यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना इन सब को राजा सुहोत्र ने अपने लिए श्रेयस्कर जानकर धर्म के द्वारा ही धन पाने की अभिलाषा की धर्मे नाध्यन्देन्णे सत्सुजय साम सर्वाण्यपिच भूतारे स्वगुणरव्यरंजयत यो भुक्म वसुमतीलेक्षाट विकर्जिताजन्यो हिण्यम परिवत्सरा उन्होंने इस पृथ्वी को लेक्षक्षों से तथा तस्करों से रहित करके इसका उपभोग किया और धर्माचरण द्वारा देवताओं की आराधना तथा भाड़ों द्वारा शत्रुओं पर विजय करते हुए अपने गुणों से समस्त प्राणियों का मनोरंजन किया था उनके लिए मेघ ने अनेक वर्षों तक सुवर्ण की वर्षा की थी हैत्र ग्राहन विविधान राजा सुहत्र के राज्य में पहले स्वच्छंद गति से बहने वाली स्वर्ण रस से भरी हुई सरिताए स्वर्ण में ग्राहो केकड़ो मत्स्यो तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक जल जंतुओं को अपने भीतर बहाया करती थी कामान वर्ष पर जन्यो रुप्याणी विविधान चौवर्णान्य प्रमेणी वाप्य क्रोध संहिता मेघ अभीष्ट वस्तुओं की तथा नाना प्रकार के रजत और असंख्य सुवर्ण की वर्षा करते थे उनके राज्य में एक एक कोष की लंबी चौड़ी बावलियाँ थी सहस्रम वामनात्जान नकर मकर कच्छपन सौवर्णा विहितान दृष्ट तथोस्म तुम तो वही तदा उनमें सहस्रो नाटे कुबड़े ग्राह मगर और कछुए रहते थे जिनके शरीर स्वर्ण के बने हुए थे उन्हें देखकर राजा को उन दिनों बड़ा विस्मय होता था तत्सुवर्णम अपर्यंतम राजले हे जानो विदते यज्ञ ब्राह्मणे ब्योम राजेश राजोत्र ने कुरजांगल देश में यज्ञ किया और उस विशाल यज्ञ में अपने अनंत सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बाँट दी सौ स्वेध सहस्रेन राज्य सतेन पुण्य क्षत्रिय प्रभुत वरदक्षिण उन्होंने एक हजार और मेंज्ञर स्वराजसूय यज्ञ तथा तो बहुत से श्रेष्ठ दक्षिणा वाले अनेक पुण्यमय यज्ञों का अनुष्ठान किया था काम नैमित्रिष्टा गतिम्वान् चेन्कम शजय चतुर्भद्र तरस्वया पुत्रात्ण्यतर सभ्यम मां पुत्रुत्य था अज्वानमदाक्षिण्यम अभी राजा ने नि नित्य नैमित्तिक तथा काम कामभिज्ञों के निरंतर अनुष्ठान से मनोवांछित गति प्राप्त कर ली स्वैत्य सिंजय वे भी दूसरे तुमसे धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों कल्याणकारी विषयों में बहुत बड़े चढ़े थे तुम्हारे पुत्र से भी वे अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब तुम्हें अपने पुत्र के लिए अनुताप नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने न तो कोई यज्ञ किया था और न उसमें दक्षिण्य उदारता का गुण ही था नारद जी ने राजा संजय से यही बात कही इत श्री महाभारत द्रोण पर बड़ी ही षोडश राजकीय सरपंचाशत तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अब मनुवध पर्व में षोड़श की उपाख्यान विषयक छप्पनवा अध्याय पूरा हुआ